यस सर ऐसे ही हुआ ये सब फोन पर बात करते हुए विक्रांत सारी बातें फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करने वाले आशुतोष सोनी को बता रहा था सर मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है लेकिन इतना जरूर है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और सर मुझे लग रहा है कि किसी गलतफहमी की वजह से ये सब हो रहा है इंडिया से न्यूजीलैंड आते वक्त आशुतोष ने ही फॉरन मिनिस्ट्री से बात करके विक्रांत के लिए स्पेशल वीजा का इंतजाम किया था और साथ ही उन्होंने विक्रांत को न्यूजीलैंड में काफी सावधानी से रहने के लिए भी कहा था उन्होंने विक्रांत को फॉरन में हर तरह की मदद करने का भी भरोसा दिया था ऐसे में विक्रांत ने सबसे पहले आशुतोष सोनी को ही इस सिचुएशन के बारे में बताने का निर्णय लिया इस वक्त आशुतोष ही ऐसे थे जो की उसकी मदद कर सकते थे ओ, ओ, ओ, ओ। सारी बातें सुनने के बाद तो आशुतोष ने अपना माथा पकड़ लिया फिर उन्होंने विक्रांत से कहा देखो विक्रांत मैं इसके बारे में सीनियर से बात करता हूँ देखता हूँ क्या सोल्यूशन निकल सकता है लेकिन हाँ एक बात ध्यान में रखना अब तुम कोई गड़बड़ मत करना सबसे पहली बात तो पुलिस से भिड़ने की कोशिश मत करो उनके साथ कॉपरेट करो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो वहाँ सबसे ज्यादा सेफ रहोगे फोन स्पीकर पर था ऐसे में स्वाति भी मिस्टर आशुतोष सोनी की पूरी बात सुन रही थी उसने विक्रांत के बोलने से पहले ही कहा लेकिन सर जो होना था वो तो हो चुका है हम लोग ऑलरेडी पुलिस वालों पर अटैक करके भागे हैं हम्म जानता हूँ जानता आशुतोष ने फोन पर कहा मैं मिनिस्ट्री से बात करता हूँ और न्यूजीलैंड की एंबेसी से भी थोड़ा प्रेशर डलवाऊंगा अब जो हो गया सो हो गया लेकिन आगे कुछ गलती मत करना चुपचाप जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दो आगे में देखता हूँ क्या होता है लेकिन सर यहाँ कुछ पता नहीं है हमारे टूर गाइड का मर्डर हो चुका है पुलिस वालों पर गोली चलाई गई और पुलिस को लगता है कि हमने उन पर गोली चलाई है हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है और पता है सर यहां तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि पुलिस अपना काम कर रही है या फिर इन क्रिमिनल्स के साथ मिलकर काम कर रही है विक्रांत ने कहा कहीं हम पुलिस के पास सरेंडर करने के लिए गए और उन लोगों ने हमें ही मार दिया तो आशुतोष ने गहरी सांस छोड़ी और फिर बोलना शुरू किया देखो विक्रांत सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो कुछ करना बहुत सोच समझ के और सावधानी से करना तुम्हारी छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है तो इसलिए जो डिसीजन लो काफी सोच समझ कर लेना ठीक है सर विक्रांत ने फोन रख दिया और फिर स्वाति के साथ गाड़ी लेकर लैंडिंग के जंगल की तरफ निकल पड़ा रात काफी हो चुकी थी जंगल में पहुंचने के बाद उसने गाड़ी को एक साइड में रोक दिया और फिर इंजन बंद करके गाड़ी में ही बैठे रहे एवी के मारे जाने के बाद विक्रांत का पिछला प्लान फेल हो चुका था ऐसे में अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है और कैसे करना है उसे ये बात भी खूब अच्छे से पता थी भले ही आइलैंड पर लिमिटेड पुलिस फोर्स है लेकिन फिर भी इतनी फोर्स तो है ही की वो लोग बहुत जल्दी स्वाति और उसको ढूंढ लेंगे ऐसे में जितना समय बीता जा रहा है उतनी ही प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है सर हमारा फोन जीपीएस से ट्रैक तो नहीं हो जाएगा स्वाति ने फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा हमें अपना फोन तुरंत फेंक देना चाहिए मेरा ठीक है विक्रांत ने बताया मेरा फोन इनक्रिप्टेड है मुंबई पुलिस का दिया हुआ फोन है जब तक मैं इसे कॉल नहीं करूँगा तब तक इसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता है लेकिन ये कार हाँ स्वाति को तुरंत समझ में आ गया कि विक्रांत क्या कहने की कोशिश कर रहा है इस कार में तो पक्का जीपीएस सिस्टम लगा होगा अगर हम इसमें ज्यादा देर तक रहे तो फिर ये लोग बहुत जल्दी हमें ट्रैक कर लेंगे और ये गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो गया है विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा ऐसा करो तुम अपना फोन गाड़ी में छोड़ दो और चलो निकलते हैं यहाँ से लेकिन सर हम जाएंगे कहा स्वाति ने अपना सिर हिलाते हुए सवाल किया सर ने अभी हमसे फोन पर कहा है कि हमें खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए अगर आपको लगता है कि कोई हमें मार सकता है तो हमें पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देना चाहिए हम पुलिस स्टेशन में रहेंगे तो सेफ रहेंगे वहां तो कोई हमें नहीं छू सकता ना सर बिल्कुल विक्रांत ने कहा लेकिन ये बताओ पुलिस स्टेशन पहुंचोगे कैसे वहां तक जिंदा पहुंचेंगे तभी तो पुलिस हमें बचाएगी भूल गई एवी के साथ क्या हुआ था अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि तब तक विक्रांत अपना बैग पैक कर लिया और फिर स्वाति का हाथ पकड़कर बाहर खींच लाया उसके बाद ये लोग जंगल में अंदर की तरफ बढ़ने लगे। इसका परिणाम अच्छे से पता था इस वजह से वो अभी पुलिस स्टेशन जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था स्वाति तुम समझ नहीं रही हो हम पुलिस स्टेशन की तरफ गए और किसी ने स्नाइपर लगाकर हमें उड़ा दिया तो फिर आगे कुछ ट्राई करने के लिए भी नहीं बचेगा तो फिर अब हम क्या करेंगे स्वाति चलते चलते अचानक से रुक गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर विक्रांत से कहा विक्रांत ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना देखो हमारे पास अभी एक ही रास्ता है हमें उस थाईलैंड वाली लड़की और एवी के कातिल को पकड़ना है एक बार उसको पकड़ लिया ना तो सारी टेंशन खत्म लेकिन कैसे सर हम इंडिया में नहीं है न्यूजीलैंड में है वो भी पूरे न्यूजीलैंड की पुलिस थोड़ी देर में हमें भूखे शेर की तरह ढूंढ रही होगी कहीं नजर आए तो तुरंत ये लोग हमें गोली मार देंगे और आप कह रहे हैं कि हम लोग कातिल पकड़ेंगे स्वाति ने लगभग झल लाते हुए कहा अभी जल्दी चलो विक्रांत ने स्वाति का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा एक्चुअली अभी हम लोगों के साथ जो कुछ हुआ है उससे हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए है और हो भी क्यों ना कोई भी रहेगा ऐसी सिचुएशन में डरी ही जाएगा लेकिन अब मैं समझ गया हूँ भी यही चाहता है मतलब स्वाति ने कन्फ्यूज होकर विक्रांत की तरफ देखते हुए सवाल किया स्वाति मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमने सोचा था हम लोग अभी पुलिस से बचकर भाग ही रहे हैं इसी वजह से अभी तक हमने ध्यान से इस बारे में विचार नहीं किया विक्रांत ने कहा सर आप क्या बातें कर रहे है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है स्वाति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा देखो सबसे पहले तो हमें पूरी सिचुएशन के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए और इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए विक्रांत ने कहा देखो जिस आदमी ने हमें इस सिचुएशन में डाला है और जिसने एवी का मर्डर किया थाईलैंड वाली लड़की का मर्डर किया वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है कोई बहुत शातिर और पावरफुल आदमी है जिसकी यहाँ न्यूजीलैंड में बहुत चलती है और ये भी हो सकता है की ये आदमी अकेला ना हो बल्कि इसके साथ इसका पूरा गैंग हो इसलिए पहले चलो इस आदमी के बारे में थोड़ा सोचते हैं। ये लोग बातें करते करते जंगल में काफी अंदर तक आ चुके थे और अब तक जंगल के भीतर बने हुए मधुमक्खियों के फॉर्म के करीब आ चुके थे रात काफी हो चुकी थी ऐसे में यहाँ पर घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ था उसके बारे में क्या सोचे है? हम तो उसे ढंग से जानते भी नहीं स्वाति ने सिर हिलाते हुए कहा सबसे पहले तो उसका इंटेंशन समझने की कोशिश करो विक्रांत ने कहा वो ये सब क्यों कर रहा है थोड़ा गैस करने की कोशिश करो ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या है पता नहीं स्वाति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हो सकता है कि उसकी हमारे साथ कोई दुश्मनी हो शायद हमने गलती से उसके कुछ सीक्रेट जान लिए हो ऐसा उसको लग रहा हो या उसको कोई गलतफहमी हो गई हो कि हमें उसके किसी क्राइम के बारे में पता लग चुका है और हम पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्म कर देंगे इस वजह से वो हमारी जान के पीछे पड़ा है लेकिन हमें तो लैंडिंग आइलैंड पर आए अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। एग्जेक्टली exactly, मैं भी पहले यही सोच रहा था विक्रांत ने स्वाति की बातों से सहमति जताते हुए कहा और तुम जो रीजन बता रही हो मुझे भी यही समझ में आ रहा था लेकिन देखो मैंने पहले कई क्राइम केस सॉल्व किए हैं तो हो सकता है कि उस टाइम का कोई दुश्मन हो जो अपना बदला ले रहा है लेकिन एक बात तो ये भी है कि जिन लोगों को मैंने अब तक पकड़ा है उनमें से अधिकतर तो सभी जेल में ही हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है विक्रांत ने कहा फिर उसने आगे कहा और ये सब इतनी जल्दी से और अजीब तरीके से हुआ है इसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इसके किए बहुत पहले से प्लानिंग की गई थी और हाँ वो लड़की थाईलैंड वाली लड़की वो हमारे न्यूजीलैंड आने से पहले ही गायब हुई है हाँ हम तो यहां पर नैना मैडम को ढूंढने के लिए आए थे हम चुपचाप अपना काम कर रहे थे हमारी तो किसी के साथ कोई फाइट भी नहीं हुई बल्कि हम तो ज्यादा लोगों से अभी तक मिले भी नहीं है बस चुपचाप अपने काम में लग रहे हैं तो फिर हमारी यहां पर किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है लेकिन हा वो थाईलैंड वाली लड़की स्वाति ने अचानक से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गैंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है और हो सकता है कि उन्होंने उस लड़की को इसी मकसद से किडनैप किया हो।, fact, ये भी हो सकता है कि भी भी इस काम में रहा हो। काफी और आगे बढ़ाते हुए कहा फिर हम लोग यहाँ पर नैना ने, मैडम को ढूंढने आए लेकिन उन्हें लगा होगा की हम उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए है और फिर उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया बाद में फिर जब हम लोग पुलिस कार में एवी से मिलने के लिए गए तो फिर उन्हें लगा होगा कि हम वाकई में पुलिस हैं और एवी हमसे मिलकर उनके राज न उगल दे इस वजह से उन लोगों ने एवी को भी मार दिया नहीं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर ऐसी बात है तो फिर अब तक वो लोग हमें भी मार चुके होते स्वाति मुझे अच्छे से पता है की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले क्रिमिनल किस तरह से काम करते हैं वो लोग इतना दिमाग नहीं लगाते जो कोई भी रास्ते में आता है सीधा खेल खत्म कर देते हैं। फिर विक्रांत ने आगे कहा, और दूसरी चीज़ यहाँ आने से पहले ही मैंने उसके बारे में पता किया था वो सिर्फ टूरिस्ट गाइड है टूरिस्ट गाइड और फिर आखिर में विक्रांत ने कहा और अगर वाकई में यहाँ लैंडिंग आइलैंड पर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गैंग चल रहा होगा तो फिर उस थाईलैंड वाली लड़की के गायब होने पर सब नॉर्मल ही रहते लेकिन तुम्हें खुद पता है कि लैंडिंग क्राइम के मामले में बहुत अच्छा है यहाँ पर ऐसी कोई घटना कभी सुनने को ही नहीं मिली है ठीक है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला नहीं है एवी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर है कौन स्वादी ने बिल्कुल कन्फ्यूज होते हुए कहा फिर विक्रांत ने हल्की सांस लेते हुए कहा वैसे मुझे एवी के ऊपर जरा सा भी शक नहीं है वो कतई इस गेम में इन्वॉल्व नहीं है मुझे जहां तक लग रहा है इस आदमी को मैंने पहले कभी ऑफेंड किया है ये वही है